श्री श्रीरामकृष्णकमृत पंचदश परछेद सच्चिदनंदोपाए जार प्रभेदंगो जाता है इत पूर्व नरेन्द्र श्रीरामकृष्ण दृष्ट् कक्षम परतज पूर्वाद गाजरा हा। महोदय कंबलासने हरिनालां हस्ते उपीश तेन सह नरेन्द्र आलपन अस्ति, प्रकोष्ठो अस्त इत कृष्ण जन परिपूर्ण श्रीरामकृष्ण संगादन भक्सु दिखाचक्रे पश्यत नरेन्द्रो नास्तम तुरायंत्र पतिमस्ता सकुतूहल प्रेक्षाणा सी श्री श्रीरामकृष्ण अग्नि प्रज्वाल्य गई स्थित गर्थ का प्रभृति प्रति चिदाननंदप्दनंदप कुर अपि आनंद सैद चिदनंद अस्तिव कवल आवरण तथा विक्षेप यावन विषयाशक्तिरव भाइयतिश्वर प्रति मतिर तवती वृद्धि प्राप्या का कलिकाता स्थम गृह प्रति यग्रगतिर्भविष्य काशी तो व्यवधानम काशी प्रति यग्रगम भवि गृह तब्द्यवधान सैत्मकृष्ण श्रीमती कृष्ण प्रति यदसर्पती आसी तवदे श्रीकृष्णशरी सौरभं प्राप्न यदरसिमुपगछे तबदे तस्वक्तिदीयात नदी यवद सागर सामीप्य भजते तबदेव उत्स्रवणव दृश्य ज्ञान अंतरे निर्वच्छितया गंगा सर्वं वहति तद्चारे स्वनत सव प्रतिष्ठिस्त भक् अविचिन्ना वहतिश्रवण वस्रवे भवत हसती क्रंदती नृत्य गायती भक्तस्त सह विलासेष्य क्वचि संतर क्वचि किन्नमति क्वचि उत्तिषति यहाम टापूर टुपुराय से हाष्यम सच्चिदनंदा सच्चिदानंद मयी ब्रह्माद्याशक्तोद ज्ञानी ब्रह्म विवषु भक्त भगवान्डश्वर्यपूर्ण सर्वशक्तिमा भगवान्म वस्तु ब्रह्मशक्तोद स सच्चिदनंद सव सच्चिदनंद मयि यहाम मणिप्रभे मणिप्रभा मणि परते मणिच्य ज्योतिर्बु्यते मणिर्ध्या मणिप्रभा भी ध्यान से मणिप्रभा विना मणिपी भाव शक्य सच्चिदनंद शभेदा उपधिभेद अतो नापा सा तो तमें भूतारे यिस्थितल त्रक्ति परलम स्थिर जलम सतरंगं सबुदुद्ध जलम स सच्चिदाननंदवाद्या शक्ति स सृष्टिस्थितलयकारिणी यहाँ तो यदा कि कार्यम न कुरती त पूजय तदा लॉड साहेब समीपेम लडवे मुख्यशाशक आंग्लभद्र गति तदी सवल उपाधिशेष का आम महोदय श्रीरामकृष्ण अहमेतवसवोचं काशवसो भ्रष्टाचार भ्रस्ट, प्रेक्षाचार सभोगी न साधु श्रीरामकृष्ण भक्तानोंो मं वार्यति केशवसृहम गमना का महाशय भाया तेनाहमान श्रीरामकृष्ण असन्न सन तं मुख्य भद्र प्रशासद्र सीप ग शक्नो रुप्यकृते अहम तरी केशववशेन समीपे ग शक्नो स ईश्वरचिता कौती यद कौतीवीशि ईश्वर माया जीवजगद्रूपो ये एक सकल जीवजगद्रूप संवृत्त